ओसी की ब्राह्मणोपन सर्यंकद्या सैवयान पद्य अग्निलोक आगछति सवायुलोक स आदिलोक सवरुणलोक स इंद्रलोक सजापतिलोक सब्रमोक सब्रलंकृत ब्रिद्व ब्र कौशिकीत की ब्राह्मणोपनिषद पर्यंक विद्या वह इस देवयान मार्ग को प्राप्त कर अग्निलोक में जाता है फिर वायुलोक को फिर आदित्यलोक को फिर वरुण लोक को फिर इंद्रलोक को फिर प्रजापति लोक को और अंत में ब्रह्म लोक को पहुंचता है वह ब्रह्मलंकार से अलंकृत ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्मा ब्रह्माभिमुख बनता है स ग्छति आरंभदनसात स आगछती विजरामीं तनसैवाते तत्कृतुष्कृतेनुधू तस्याििया ज्ञात सुकत मुपयती अिया दुष्कृत सृत विदुष ब्रह्म विद्वान् ब्रह्म अभिप्रेति वह आर नाम के ह्रद सरोवर के पास आता है उस ह्रद को वह मन से ही लांघ जाता है फिर वह विजरा नदी के पास आता है उसको वह मन से ही लांघ जाता है तब वह पुण्य पाप को फेंक देता है उसका पुण्य लेते हैं उसके प्रिय मित्र और पाप लेते हैं शत्रु वह यह पुण्य मुक्त और पाप मुक्त होकर ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्मा मुख होता है स आगच्छति इल्यम वृक्ष तम ब्रह्म गंध स आगछति सा, सा जल्यम संस्थान तं ब्रह्म रस प्रवेशति स आगच्छति अपराजित आयतन ्रेज प्रवेश अमितौजस पर्यंक तस्म ब्रह्मा आस्ति वह इल्य के वृक्ष के पास आता है ब्रह्मगंध उसमें हृदय में प्रवेश करती है वह आता है सालज्ज संस्थान के पास और उसमें हृदय में ब्रह्म रस प्रवेश करता है वह अपराजित नाम के घर के नजदीक आता है और उसमें हृदय में ब्रह्म तेज प्रवेश करता है फिर वह अमितोजस अत्यंत तेजस्वी पलंग के पास आता है उस पर ब्रह्मा बैठा है तम ब्रह्मा पृक्षति को सीती तम प्रतिब्रियातमसी सोहमस्मी ते उसको ब्रह्मा पूछता है तुम कौन हो वह जवाब दे जो तुम हो वह मैं हूँ तदेतलोक अभ्युक्त यजुदरसाशिराह असौ ऋमूर्तिरव्यय स ब्रह्मे सृषिर्ब्रह्म वो महा वह यह ऋचा के एक श्लोक से कहा है यजु यच जिसका उधर है शाम जिसका शि है ऐसा यह मूर्ति सनातन है वह ब्रह्मा है उसे जाने वही ब्रह्म में वेदमय महान ऋषि है आंतरम अग्निहोत्रम अथातः सायमनम प्रातरदनम आतरम अग्निहोत्रम च आचक्षते यद्वुरषो भाषते नाव प्राणी शक्नोतीणम तदा वाची जुहोती यद्दी पुषाणी नाव भाषि शक्नोतीचम तदा प्राणी जुहोती एक अनंते अमृताहुतिग्रच्च सततम अव्यवच्छिंद जुहोती अथया अन्या आहुत दंतव्यसता कर्मारिभवे विद्वांस अग्निहोत्रुआक्रु आक अग्निहोत्र अब अतर्दन को प्राप्त हुआ सायमन यानी संयम पूर्वक आचरण में लाने का प्राणायाम शास्त्र सीखेंगे इसे ही आंतरिक अग्निहोत्र ऐसा भी कहते हैं जब पुरुष बोलता है तब उसे प्राण क्रिया करना संभव नहीं होता उस समय वह प्राण की वाणी में आहुति देता है जिस समय पुरुष प्राण क्रिया करता है उस समय बोल नहीं सकता तब वह वा वाणी की प्राण में आहूति देता है ये दो अनंत और अमृत आहुति पुरुष जागृति में और नींद में सतत न रुकते हुए देता रहता है परंतु जो अन्य बाहर होम कुंड में दी जाने वाली आहुतियाँ हैं वे शांत हैं, क्योंकि वे कर्ममय हैं। ऐसा जानने वाले प्राचीन विद्वान अग्निहोत्र हवन नहीं करते थे प्राणव्रतम नाचेत ना प्राणो ब्रह्मेति हस्मा कौशीतक तस्वा प्राण से ब्रह्मण मनोदूत वापरवे चक्षुर्गोपत्री स्रोत्र संस्राविती एतस्मै प्राणा ब्रह्मणे एता सर्वा देवताचमाय बलिहरती तथो एव एवं अस्म सर्वाणी भूता अयाचमाय बलि भरते न एवं प्राणव्रत याचना न करे प्राण ब्रह्म है ऐसा कौशित की से ने कहा उस इस प्राण ब्रह्म का मन दूत है वाणी सेविका है चक्षु रक्षक है श्रोत्र संदेशा देने वाला है उस इस प्राण ब्रह्म को ये सारी देवताएं न मांगते हुए बलि देती है जो ऐसा जानता है उसे सब भूत न मांगते हुए बलि देते हैं तस् उप निषद नाचेत तद्यथा अलब्ध्वा भिषि अलब्धवाशेत ना हम अतः अदत्तम अश्नीवते जनम पुरस्ताी तनम उपमंत्र ददावते इति याचना न करे यह इसका उपनिषद यानी गूढ़ तत्व है जैसे कोई गांव में भिक्षा मांगने पर न मिले तो बैठ जाता है और कहता है मैं अब किसी ने नहीं दिया तो नहीं खाऊंगा फिर जिन्होंने पहले इसे कहा था कि भिक्षा नहीं देंगे वे ही इसके पास आकर कहते हैं हम तुमको देते हैं प्राणोश्मी प्रज्ञात्मा प्रतरदनोह वे दैव दासी इंद्र से धाम उप च युद्धन चौरशे चम्मई उवाच प्रतर्दन वर ते दधानी साहोवाच प्रतर्दन णीस्व यम तम मनुष्याय हितततम इति उच न वै वो अव अवरस्म वीणीतेमें वीणीस्वती एवं अवरो वही किल में प्रतर मैं प्राण हूँ मैं प्रज्ञात्मा हूँ दिवोदास का पुत्र प्रतर्जन इंद्र के प्रिय धाम को आया युद्ध से और पराक्रम से उसको इंद्र ने कहा हे प्रतर्जन अब मैं तुम्हें वर देता हूँ वह प्रतर्जन बोला तुम ही मुझे वह वर देने की इच्छा करो जो तुम मनुष्य के लिए अत्यंत हितकर समझते हो उसको इंद्र ने कहा दूसरों के लिए वर मांगा नहीं जाता इसलिए तुम ही वर मांगो तो फिर मुझे वर चाहिए ही नहीं ऐसा प्रतर्जन ने कहा अथो कलो इंद्र सत्या देवनेत्यम हि इंद्र स होवाच माम एकहम मनुष्याय हिततम मन जन्म विजायात त्रिशीर्षाण्वास्ट्रमनमुखा यती न सा वृकेभ्य प्राक्षव तत्में तोम चमीये स यो मां जाीया ना चकमो मीयत न मातृवधे न पितृवधे न स्तेज न भ्रूण हत्याया परतु इंद्र सत्य से च्युत नहीं हुआ क्योंकि सत्य ही इंद्र है वह बोला मुझे ही साक्षात् जानो यही मैं मनुष्य के लिए अत्यंत हितकर समझता हूँ कि वे मुझे जाने तीन सिर वाले पृष्टापुत्र को मैंने मारा नीचे सिर ऊपर पाँव रखकर तपस्या करने वाले यानि ढोंगी यतियों को मैंने भेड़ियों को खाने के लिए दिया तो भी उससे उस कर्म से मेरा बाल भी बाका नहीं हुआ वैसे ही जो मुझे जानेगा उसका लोग किसी भी पाप कर्म से क्षीण नहीं होता न मातृव्रध से न पितृव से न चूरीशी न भ्रूणत्यासेवाच प्राणोस्मी प्रज्ञात्मा आयुर्मितम तम मयुर्मुपास्वधिस्म शरीर प्राणो वसतीयु प्राणे नमूस्म लोके आपनोति अमृत आो सा प्रज्ञा प्रज्ञास प्राण सह चेतो अस्रीर वसतरा बत उसने इंद्र ने कहा मैं प्राण हूँ मैं प्रज्ञात्मा हूँ उस मुझे प्राण के कारण आयुष्य है आयुष्य है अमृत है यानी जीता हूँ ऐसी उपासना करो जब तक इस शरीर में प्राण रहता है तब तक ही आयु रहती है प्राण से ही स्वर्गादि लोक में अमृतत्व प्राप्त करता है जो यह प्राण वही प्रज्ञा जो प्रज्ञा वही प्राण दोनों इस शरीर में एक साथ रहते हैं और एक साथ ही शरीर से निकल जाते हैं प्रज्ञा शरीरम समारूह्य शरीर सुख दुखे आप प्रज्ञा यारूह्य विज्ञात विज्ञातव्यम आप शरीर सुखम दुखम किंचन प्रज्ञापेत नहीं प्रज्ञापेता थी काचन स्थितेत प्रज्ञा द्वारा शरीर पर आरूढ़ हो शरीर से सुख दुख प्राप्त करता है प्रज्ञा से ही बुद्धि पर आड़ूढ़ हो बुद्धि से ज्ञान प्राप्त करता है प्रज्ञारहित शरीर सुख दुख का जरा भी ज्ञान नहीं कराता प्रज्ञारहित बुद्धि कुछ भी साध नहीं कर सकती तावा एता भूतमात्र अधिप्रज्ञ प्रज्ञा मात्रा अधिभूत यदिभूतमात्र न श्यो न प्रज्ञा मात्रा श्यो यद्वा प्रज्ञा मात्रा न्यो न भूतमा स्यु न ही अतरूप किंचन सिध्येत नोए तथस्ो दें नो अरा अर्ता देवेवता भूतमा मात्रा। प्रज्ञा स्र्ता प्रजा माणेर्ता सा एस प्राण देव प्रज्ञात्मा आनंदो अजरो मृत स न साधुना कर्मणा भूयान नो एव असाधुना कनीयान भूतमात्रा प्रज्ञा पर अविलंबित है और प्रज्ञा मात्रा भूतों पर अवलंबित है अगर ये भूत मात्रा न हो तो प्रज्ञा मात्रा नहीं रहेंगी और प्रज्ञा मात्रा नहीं होंगी तो भूत मात्रा भी नहीं रहेंगी इनमें से केवल किसी एक के द्वारा ही कोई भी रूप सिद्ध नहीं होगा ये भिन्न विभाग हैं ही नहीं जैसे रस चक्र के आरों में नेमी बैठाई रहती है और नाभि में आरे आरे बैठाए रहते हैं उसी प्रकार ये भूत मात्राएं प्रज्ञा मात्रा में प्रतिष्ठित हैं और प्रज्ञा मात्रा अरारूप इंद्रिय प्राणों में प्रतिष्ठित है वह यह प्राण ही प्रज्ञात्मा आनंद अंदर और अमृत है वह पुण्य कर्म से बढ़ता नहीं पाप कर्म से घटता नहीं कारयता एस एनम साजु कर्म तम, यम येभ्यो लोकेभ्य उन्नी नीसतेष एव एनम असाधु कर्म कार्यतीत यम अरो सते हे स लोकपाल हे स लोकाधिपति स सर्वे स मे आत्मे विद्यात स यही इससे मनुष्य से कर्म करवाता है जिसको इस लोक से ऊपर ले जाने की इच्छा करता है यही उससे मनुष्य से पाप कर्म करवाता है जिसको इस लोक से नीचे ले जाने की इच्छा करता है यह लोकपाल लोगों का पालन करने वाला है यह लोगों का अधिपति है यह सबका नियंता है वह मेरा आत्मा है ऐसा जाने वह मेरा आत्मा है ऐसा जाने करता यो वही भाला के ए तेम पुरुषाणाम करता यसे कर्म सवै वेदित कर्ता हे बाला जो इस जीवों का कर्ता जिसका यह जगत कर्म है उसे जान ले